होती है सभी बच्चों की ये पद पढ़ाए ये चार प्रकार की होता है अब जो भी उनमें दोनों में समानता देखनी हो तो उसने खुला-खुला करके अपनी अपनी बुद्धि लगा के देखने कहा ऐसे है जो उत्तम के मन माह महान पुरुष गजना ही है जो सर्वोत्तम पद पर उनके लिए तो ये सत्य पुरुष है और दुनिया में कोई पुरुष ही कहीं कोई न कहीं आदमी को दुनिया में कोई दुख जैसे भगवान के परम भरते जो ज्ञानी भरते हैं ज्ञानी भत्ते को क्या दिखाई देता है, है। कि परमात्मा ही सर्वत्र है, और परमात्मा के उत्तर कहीं कुछ है ही नहीं जगह तो जगह जगत कुछ नहीं वो सप् अपने साथ में और पानी बहुत से मनुष्य प्यार प्यारे सब क्या ज्ञानी दिखाई देता कोई नहीं मनुष्य नही स्त्री कोई नहीं कोई ना कहीं कहीं ना देवता में कहीं कोई पता नहीं कहीं आकाश में कहीं नैसा कहीं कुछ नहीं है परमात्मा की शरबत अब जैसा दोनों को मिला करके समानता तो कैसे मध्यम परपति देखाई कैसे है अब उससे थोड़ा नीचे उतरे थोड़ा कमी आई उसमें तो मध्यम हो गई तो वो पर दूसरी पत्नी का दूसरी स्त्री का पति है उसको वो कैसे देखती है धाता पिता पुतिनिधि जैसे है जैसे वो अपना पिता हो अपना भाई हो अपना पुत्र हो उस प्रकार से उनको देखती हैं मैंने दिखाई दी ये बात जरूर है तो को अपने भाई बंधु जैसे दिखाई दिए कोई उनमें मनोविकार में नहीं है शुद्ध भाव से देखती पवित्र भाव से उनको देखती है लेकिन कम से कम पुरुष दिखाई दिए किसी में मध्यम हो, हो गए और धर्म विचार समझ को अब दूसरे प्रकार की हो गई जो जिनके मन में तो परपुरुष के लिए विचार उत्पन्न होता है लेकिन ये समझती है कि देखो ये तो की बात है हमें धनी के मार्ग चलना चाहिए अपने मन में उठने हुए बुटके हुए विचारों को दबाए रखती है तो धर्म विचार समझ खुल रहा और उनको ये भी लगता है जिस पुल में हम रह रहे हैं इसमें बदनामी होगी तो लोग क्या कहेंगे ऐसे सोच सोच करके अपने मानसिक विचारों को रुके रहती है तो कहते सो निकष्ट किए सकिए सताई हुई मैंने इसके माने हैं कि बायू रूप से तो वो ए, अपने पदपरायण है और अपने धर्म को तो छोड़ा तो नहीं लेकिन मानसिक रूप से उनका धर्म छूट गया इसलिए तो तत्परायता तो तो तो दोनों तरह से होनी चाहिए मानसिक मानसिक रूप से भी होनी चाहिए और बाहरी रूप से भी होनी चाहिए बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार तो के धर्म का पालन होना चाहिए अपने मन से धर्म का पालन नहीं किया बाहर से धर्म का पालन किया तो फिर पूरा धर्म का पालन नहीं हुआ पर कहते हैं कि बिन अवसर भय से रह जोई जानू अभम नारी जब सोई एक चौथे प्रकार की और कर दी पहले तो करोष थी और तो अभम कर दिया लेकिन अभम जो है परंपरा ना ये भी है ये भी पतिव्रता स्त्री ये भी है लेकिन अधम पतिव्रता है वो कैसे है कि बिन्न अवसर और भय से वह जोई एक सौ भय के कारण थे वो अपना धन नहीं छोड़ पाए और दूसरे अपना धन छोड़ने में उसको अवसर नहीं मिला अगर अवसर मिलता तो लोग अपने फाते पटर्म को छोड़ दे जाते अगर उसको कभी भय का अवसर न होता ये लगता कि तक कोई भय की बात नहीं है तो भी अपने धन को छोड़ देती अब जब अपने धन को वो पकड़े बैठी है केवल तो अवसर न प्राप्त होने के कारण या भय के कारण तो कहते यह तो पुरुष में क्या इसमें तो उसके मानसिक रूप से भी अपने आप को संयम तो रखी नहीं सकती उसका संयम तो टूट ही लिया ये तो ये बहुत तो परिस्थिति वो हो बदश वो पतिव्रता बनी हुई है अपने आप से वो पतिव्रता है नहीं उसको पर, पतिव्रता परिस्थितियों के कारण रहना पड़ रहा है तो ये निकट कह दिया ये तो प्रतिधंशक रही अब उसके दोस्त बताते हैं वही जो पहले बताए तो फिर कहते यदि पति को धोखा दे करके अपने पति को धोखा दे करके दूसरे पुरुष से फिर, करती है रवरव नरक कल्प सत पर वो रवरव नरक में पड़ती है अनेक बार बार से बहुत करती नरक कष्ट भोगने पड़ते है धन सुख लाभ जन में सत को दी और क्षनवर के सुख के और बहुत बड़ा उसके परिणाम स्वरूप उसे दुख भोगना पड़ेगा उसे नहीं दिखाई देता और दुख में समु कोई तो समोटी जिसको भी परिणाम नहीं दिखाई देता कि इस प्रकार स्वातंत्र धर्म को क्या हानियां होगी क्या दुख भोग पड़ेंगे इस बात को नहीं समझती तो उसके समान मूर्ख भरा और कम होगा न समझे मूर्ख दिनों सर्वनागरिक धर्म गति लाई रहते वैसे देखो कितना आसान धर्म है इसने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है उसको बिना श्रम के ही स्त्री परम गति लाही के मैंने उसका घर पूरा हो जाता है सब भी प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद में भगवान की भक्ति है ज्ञान है परमात्मा की प्राप्ति है वो भी इसी के द्वारा उसे उसका मार्ग खन जाए जो सब उसके तो उसे प्राप्त कर लेगी पति मत धर्म छाण छे चाहिए की बस समस्त छल छोड़कर निष्ठबल होकर के पद प्रायणा होकर के रहे मैंने जैसे की उत्तम के मन माही जैसे कहा यदि कोई इस प्रकारते हुए तबरायण होकर के रहे धर्म के मार्ग पर चले तो वही उसका धर्म उसके चित्र को शुद्ध कर देगा फिर तो उसके मन में वैराग्य दिया जायेगा फिर तो उसके बाद फिर पर वो परमात्मा का ज्ञान भक्ति प्रेम वो भी सब आ जायेगा आगे का मार्ग उसके लिए खुल जाएगा लेकिन तो एक सिद्धांत अपने हिसाब से जो है वो तो सब अटल सिद्धांत है धर्म की गति वो हो स्वर्ग तक है या चित्त को शुद्ध करके रजोगुणों को दूर करके सत्यगुण स्थन्न कर लेना है तो पवित्र स्त्री होगी तो उसको भी फल प्राप्त यही कर सत्यगुण प्राप्त हो जाएगा स्वर्ग से प्राप्त हो जाएगा या स्वर्ग की कामना नहीं होगी तो बहरा लिया जाएगा यही जैसे पुरुष के लिए धर्म की गति है इसी प्रकार की इस अपने धर्म का पालन करते हुए यहां तक तो पहुंच जाएगी उसके आगे आगे उसी की साधना जो है वो अबराज जा गया सत्यगुण आ गया तो उसके बल पर वो हो भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा परमात्मा को भी प्राप्त कर ली लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि यह धर्म ही व्यक्ति को सीधे परमात्मा को प्राप्त करा देता है ये नियम न के लिए है और न स्त्री तो के लिए जहां कहें कहा जाए तो धर्म के बल पर ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है तो कहने का धर्म की उपेक्षा करके अब व्यक्ति को परमात्मा की पास नहीं होगी ऐसा तो कहना चाहते हैं तो और फिर धर्म के मार्ग तो पर आगे चलकर फिर परमात्मा को जोड़ना ही पड़ता है तो वहाँ देखे हैं जबकि भगवान का अवतार होता है जब गोस्मी प्रशीजा की दशरथ जी का परिचय देते हैं श्रीपुर तो गंश है वहाँ दशरथ में जो कि पहले मन के वह महाराज दशरथ हुए जो शत्रुपा थी वो कौशल्या हुई ये तो वहां बताते हैं और वहां बताते हैं कि बसंत की तीन रानियां हैं कौशल्या हैं कैत हैं सुमित्रा है और ये तीनों रानियां कैसी हैं वहां पर वहां तुलसीदारती कहते हैं कि ये सब जो हैं पद अनुकूल पद अनुकूल है पति पति लेकिन सबके मन में भगवान के चरणों में परम प्रेम है उस तो दोहे से देखना चाहिए स्त्री का पूरा धर्म क्या संपूर्ण बात वहां की आतंकृत बहुत जमाने हैं कि पथ के अनुकूल रहे उसको धोखा न दे उसके साथ आयोग रखे ये सब तो उसका है लेकिन केवल पथ के साथ रह करके भौतिक सुख भोगते भौति रहे खाना पीना अच्छा प्राप्त होता रहे अच्छा खाना पीना सब शरीर की मानसिक बहुत ही रहे तो इतना ही उसका अंतिम लक्ष्य का नहीं है उसको अपने मन को परमात्मा में भी लगाना चाहिए परमात्मा की चरणों में प्रेम की रख वो बात अन्य कहेंगे यहाँ पातंत्र धर्म की बात है इसलिए एक तो बात कही जा रही है लेकिन इसके साथ पातंत्र धर्म के साथ में परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए वो तो अनिश्र कहेंगे कई जगह आई है बात अब जैसे आगे, तो आगे चल नहीं नहीं, की बात है आवरी एक स्त्री है उसके मन में भगवान के प्रति चरणों में भक्ति है ये किस प्रकार पुस्तक भक्ति है तो जैसे उसके उसकी भक्ति है, है ऐसी स्थितियों इस में भी भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए उसका जानना चाहिए धर्म का पालन करते हुए ये रास्ते के एक सी पूरी करे और उसके आगे बढ़े और आगे बढ़ करके जानो मत की प्राप्त करके परमात्मा कर्म का प्रयास करे दिनेश्वर में नाल परम गायी पति प्रति धर्म छाण छाई पति प्रति पूरे जलम जहाँ जायी लेकिन किसी अपने धर्म का पालन नहीं करती तो फिर वो जब तैयार काम रखने जाती विधवा हो काम होगा पहले शरीर छोड़ करके जाए कहीं घर में बात करे और मिले और उसकी बात शरीर प्राप्त स्त्री का तो प्राप्त हो तो उसमें जीवन जो है विकृत हो जाए निश्चित अभी फिर वो कहती है सहज अपावन नुभ गतिला है सहज अपावन निक्री जो है वो हो प्राकृतिक रूप से सहज ही अपवित्र है और पक्ष सेवा शुभ गति लाएगी वो पक्ष की सेवा करने से शुभ प्राप्त कर सकते हैं कर्म कांड में शारीरिक शुद्धता की बड़ी महत्ता है कर्मकांड में यज्ञ व्यादि कर्म तो उसमें शुद्धता बहुत चाहिए अगर यज्ञ अच्छे रूप से किया गया तो वो पूरा नहीं होता बल्कि उसका फल हो सकता है चाहे तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो तो कर्मकांड में तो जहां तक और कार्य हैं, वो पुरुष तो करते हैं क्योंकि पुरुष शरीर से शुद्ध हो सकता है लेकिन स्त्री तो शरीर से शुद्ध नहीं सकती प्राकृतिक रूप से उसमें अवश्यता आती ही जाती है जो तो समय व्यासिद्ध कराती है तो सहज अपावर हमारी हैं वो, तो उसका काम फिर यह है कि पति की सहायता करो इसलिए कर्म में यह रखा गया कि पद जो है दोस्तों यद्ध करेगा और यज्ञ के कार्य में पत्नी सहायता करे, जो जो कार्य बताओ कि तो उस प्रकार की तैयारी तो करो ये करो वो करो तो कार्य वो बाकी बाकी सरकार हो कि कार्य में सहायता करेगी प्रकार कंपनी होता वो अर्थ प्रकार शक्ति होती लेकिन धर्म के उत्तर चढ़ जब परमात्मा की बात आती है भक्ति की बात आती है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की बात आती है तब वहाँ शरीर से संबंध नहीं रह सकता कर्मदंड शरीर से, तो शरी से होता है लेकिन भक्ति और भगवान का ज्ञान वो कोई शरीर से थोड़ा होता है शरीर का शुद्ध हो या अशुद्ध हो होना चाहिए मार्स को होता होनी चाहिए उसी के दल पर वो परमात्मा का धान प्रे इसलिए यहाँ तो पर कहते हैं कि शाह जाता मनारती तो लहर जस गारती तो अजन तुलसी तो का हर और कि गीता को देव चारों चारो उनका तुलसी गीता जस गाते है उनकी तुलसी को जलंधर की पत्नी थी जलंधर एक असुर था और कुर्सी की पत्नी लेकिन उसके पात्र के कारण से शंकर जी हजारों वर्ष जलंधर से युद्ध करते रहे लेकिन उसे मार नहीं पाए तो शंकर जी हाय हाय करने लगे, भगवान अभी जवाकर कौन कैसे मारे कैसे मारे क्या होगा तो भगवान ने कहा कि क्या हम तुमको सहायता करेंगे तुम तो करो उससे जलंधर के युद्ध और हम जाते हैं उसका तुलसी का ज्ञान युद्ध की पत्नी का पातंत्र से धर्म नष्ट करें धर्म मरेगा तो भगवान ने जाकर के उसकी पाकिल्वर धर्म को नष्ट किया जब नष्ट किया तब तुलसी ने उनको साथ दे दिया भगवान ने उसको स्वीकार किया कि तुम पति हो तुम्हें हम अपने श्रोधार्य करते हैं तुम तो पूजनीय है हो इस प्रकार से भगवान ने पूरी सद गलधर की कथा में आपकी पहली कथा चुकी है उसमें आपकी उसे तो कहते हैं कि यह पातिव धर्म उसका तुलसी रंग था उसके कारण गलिंधर नहीं मर रहा था उस बात से वो दूसरी तरफ ये इसके धर्म के कारण से ही भगवान ने तुलसी को अपनी श्री धारण किया नाम लेकर के कनिया स्वांत्र का पालन करेंगे और वो तो भी प्राण प्रिय राम कहें कथा संसार तो तो के तुम्हें तो भगवान राम तो प्राणों के सम्मान प्रिय है तुम्हारे पति होने में तो कोई संदेह नहीं।, तो नहीं कहें कथा संसार के हमने जो ये कथा कही है ये तो संसार के नहीं कही अन्य लोग इस कथा को उस धर्म को स्वातंत्र धर्म को सुनकर के वे लोग इसी मार्ग पर चलेंगे और इसकी महिमा को समझाइए इसलिए तुमको सुनाया ये जात उसके बाद फिर सीता जी दंड में जाती है रावण उनका हरण भी करता है और फिर लंका में ले भी जाता है लेकिन सीताजी अपने पात्र की रक्षा वहाँ लंका में भी कर लेते हैं ये सब देखने में आता है कि वो परमाणिक भी होता है सिद्ध भी होता है सीताजी तो जी को संकट भी आता है उस समय भी इस प्रकार से राम जैसा अध्यय निशा शब्द है वो ही उनके वो अपनी पाकिस्तानी को नहीं छोड़ते समी पर हो तो से जमने। धर्म दुंधर सुन सैले मुनिजा जात सुविता सकल परमारतता ये तुम्हारा े में वचन विचारे हर गी मी चतुराई सभी तो मृष देव दुहाई सामने अतिशो समय तो कहा जाओ स्वामी कहो नाथ तम अंदर यानी अस तो चहु लोकन लोचन जल राय तुत सरीरा तम पर लभन रे भरत नपुर नमन मम सपन का जीव मन जान गुन जो पीत तव में दी खज तप तटका की सु सु सु सम न सुवर स्वामी जत जो धरन समहु तो नर भगति अनुपम पावै कलुधी चरित तुम्हें चलुष तुम दास थुल सीतालु मन समम तमन मन मन राम सुदस सुख मूल सागर सुनहि जितने पर राम रह जान न जोग जपे भरो जोगन भरोस राम चतुर राम की परम सुगतावा मैंने जब ने इस प्रकार का उपदेश दिया तो ये उपदेश उनको सीता जी को बहुत अच्छा लगा कौन प्रेम पूर्वक ऐसी और सीता जी ने ब्रियात पूर्वक उनके अनुसुईया जी के कर्णों ने तो प्रणाम किया ने कृपा निधाना जल भगवान राम जब ये अंकूदी की बात समाप्त हो गई। तब थोड़ी देर शाम बैठे तो भगवान ने देखा कि अब का कार्य सम्पन्न हो गया अब चलने के लिए तब हम सन कहते पानी खाना भगवान राम जो है अपने मन से कहने लगे कि आज सुबह ही जाओ मन आना अगर आप इस मिले तब हम दूसरे बन में जाना चाहते है वहाँ चले जाए कूट छोड़ करके बनकार वहा जाकर से बात करते कृपा और कहा कर सदा हमारे ऊपर कृपा करते रहे सेवक जान जन में हमें अपना सेवक भी समझना और सेवक समझकर करके कभी प्रेम मत छोड़ना किस प्रकार तो भगवान देखो भगवान भी बोल रहे हैं किस प्रकार बोल रहे हैं की तो राजकुमार का उस छत्र धर्म इस दृष्टि के क्या है कैसे आदर करना चाहिए और कैसे अपने आप को उसका सेवक समझना चाहिए ये करके भगवान दिखा रहे हैं। सेवा भाव संगत मौकर कृपा कर ये तो प्रकार कृपा चाहते हैं अपना सेवा भाव प्रकट करते तो धर्म धरंदर प्रभु की वाणी तो देखो ये भगवान के धर्म की बात है भगवान धर्म धरंदर धर्म की धूम धारण करने वाले भगवान की वानी है मैने धर्म के मैंने क्या है व्यक्ति का भी कर्तव्य है राजकुमार की तरह शत्रु की तरह से भगवान राम का जान कैत्य है यही कर्तव्य जो मैंने समय अत्र के साथ नहीं किया बोले मुनि ज्ञानी अब अत्र ज्ञानी है ज्ञानी के मैंने वो जानते हैं कि कौन है अवसार भी कहे भगवान का वो ये राजकुमारी माँ से थोड़े इसलिए परमात्मा स्वरूप को जानते हुए अप्री मन से क्या करने लगे कि जात कृपा अभिशु चाहत कादि चात सकल परमार्थवादी जिनकी की कृपा शंकर जी शनतादी ब्रह्मा जी प्यारी ये भी जो परमात्मा परमार्थवादी है ये सब भी जिनकी की कृपा चाहते हैं ते चंद्राम हका प्यारे भगवान आप वही राम माने सुनकर जो है ब्रह्मा जी के संत जी के हो ये भी तुम्हारी आराधना करते हैं सूझा करते हैं ऐसे तो नहीं और अकाम आपके जो मुस्काम है वो प्रिय जिनको कोई कामना नहीं कामनाओं से मुक्त हो गए सब प्रकार के ये आपको बड़ी प्रिय है पहले भी स्तुति में भी कर चुके हैं अकाम नाम सदा मदम जो असामी लोग जिनको भी कोई कामना नहीं है सभा वो ने बड़े प्रिय है उनको अपने धाम में रखते हैं भगवान तो दीन बंधु मे वचन आप आपके दीन बंधु हैं दिनों की तरकथा करने वाले हैं आपने बड़ी ही मृदता से बड़ी विनम्रता से ये बात कही कि हम आपके सेवक हैं हमारी तरकथा करते रहना ये आपने बड़ी विनम्रता से इस प्रकार की बात कही है तो कहता अंजानी मौसी कि आज इस बात का पता चला कि लक्ष्मी जी तो सुंदर लक्ष्मी लक्ष्मी जी ने क्या चतुरता की थी कि आज पता चला लक्ष्मी जी की क्या चतुरता थी समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से लक्ष्मी जी उत्पन्न लक्ष्मी जी को तो यह हुआ तो तुम जिसका चावरण कर लो तो वो जय माला लेकर के लक्ष्मी जी चलें विष्णु भगवान के ही कले में वो माला पहना दी तो इस काम में विष्णु भगवान का वर्ण करने में लक्ष्मी जी ने बड़ी चतुरता की क्या चतुरता की कई अत्य आर्भन समझ गए बस चतुरता यही दी दी थी लक्ष्मी जी की कि उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान के समान विनम्र कोई नहीं है दीनबन्ध कोई नहीं है कृपाण कोई नहीं है इसलिए उनका वर्णन करना चाहिए अत्र भी कहते हैं कि जब तक की महानता किसी बात में है जैसे पैरादल छोटी है उस प्रकार की एक पैरादल प्रसिद्ध है कहते हैं एक बार एक राजा अपनी सवारी लेकर के नगर में देखने के लिए घूमने के लिए निकला तो राजा आ रहा था तो आ गया उसकी व्यवस्था करने वाले कर्मचारी थे पुलिस वाले आदेश लगे हुए थे सड़क साफ करो चाहे बैठो जब वे करो राजा की सवारी आ रही है आ रहा है। तो एक साधु था वो भी सड़क में खड़ा हो गया सब सड़क साफ और बीच में खड़ा हो गया पुलिस वाला आया और कहने लगा अरे तो नहीं समझ में आता राजा सवारी आ रही याद करते उसके साधु के साथ उसने कहा कि बस यही तो बात है अब उसको सिर्फ पुलिस वाले को समझना ही भाई क्या कह रहा है क्या बात है तब तक, तक उसके बाद उसका पुलिस के ऊपर का एक और ऑफिसर जो था वो बड़ा ऑफिसर आ गया आकर पेट से कहने लगा अरे हटने के लिए कहते हैं तो आपको हट जाना चाहिए हंकी बने तादाई सवारी आ रही है उसने उसी कठोरता नहीं थोड़ी विनम्रता से कहा आपको हट जाना चाहिए थोड़ी से आप खड़े हो तो समझार आदमी है उसने कहा यही तो कहा खड़ा रहती थी वो बाद में फिर वो मंत्री आया और मंत्री आकर के उसके पास आया और मंत्री ने आकर के उसके हाथ से जोड़ करके कहा कि भगवान आप हट जाओ राजा की सवारी आ रही दस हमें हाथों में, में, में खड़े हो कष्ट करोगे हम आपके हाथ जोड़ते हैं कृपया किनारे हो जाओ हाँ। का भी यही तो बात खड़ा रहा अब राजा जब सवारी आ रही गई अब किसी हटाए नहीं हटा तब राजा आ गया राजा का रथ आ गया वहाँ राजा रुक गया राजा उतरा उतर करके उसके पास गया कि भाई भगवान आप कौन सड़क पर खड़े हुए क्या तकलीफा आपको है कुछ हमसे कुछ करना है क्या हम तो आपकी सेवा के लिए हैं तो कहा बस यही तो बात तब राजा पूछने लगा मंत्री भी पूछने लगे की देखो मंत्री कहने लगा राजा से कि हम सब लोगों ने बार बार चढ़ने के लिए कहा हर किसी को यही कह हैं यही तो बात है यही तो बात है क्या तो तुम्हारे सामने का क्या मतलब क्या कहना चाहते हो तुम तो राजा ने बड़ी बुनमता से पूछा तब ये कहा कि देखो ये पुलिस वाला जो है वो हो एक नीचे पद ऊपर है वो इसीलिए है क्योंकि घुड़ाता तो है दिखाता है एक उसका बड़ा ऑफिसर जो है हो, जो हो वो थोड़ा विनम्र है इसलिए ऊंचे पद पर, पर पहुंच गया है और ये आपका मंत्री ही आपके कर्मचारियों में सबसे ऊंचे पद पर, पर है ये बहुत विनम्र है इसलिए ये मंत्री पद उसे प्राप्त हो गया लेकिन आपकी विनम्रता का तो कहना ही क्या आपके समान भला कम विनम्र होगा जो आप इतनी मृतता से बोल रहे हैं तो आपके राजा होने लायक नहीं है बस बात यही चक्राई अपन भी समझ गए भगवान राम की भगवान राम की जी वो लक्ष्मी जी की भगवान में क्या गुण है अब क्या में मैं चतराई की भगवान में कौन सा गुण है जिसके कारण लक्ष्मी जीवन का वर्ण कर लिया और भगे के मई शरद आयु भी बस इसी गुण के कारण से सब देवताओं को छोड़कर आपका ही भजन करना चाहिए आप परम पूजनी है परम से और कोई भगवान राम की तो सेवा करे किस्ट तो दे तो भगवान राम हो लेकिन उसमें विनम्रता न आवे साधुता न आवे उदारता न आवे प्रता न आवे मृदता न आवे तो फिर भगवान क्या पूजा करना है वो तो किसी असल की पूजा कर रहा होगा उसके मन में कोई असल लगा होगा जो क्रूर होगा क्रोधी होगा उद्दंड होगा भयंकर तो होगा उसी की पूजा कर रहा होगा सब उसका स्वभाव पुण्यता का स्वभाव उसका होगा जन समान अतिशय जन समान अतिशय नहीं कोई ताकरसील शील कसन अस हो यह सिद्धांत जन समान अतिशय नहीं कोई जिसके समान उससे महान और कोई नहीं अतिशयन उससे बड़ा कौन है परम परमात्मा से बड़ा और महान कौन है तो कोई नहीं, का सील नहीं है मगर उसका सूल भी कह होगा ताकरसील शील कसन सोई उसका शीघ उसकी विनम्रता उसकी मृतता भी सर्वोपरि कह भी कि कहा हुँ? जाओ अब स्वामी अब भगवान में कहने लगे कि हम ये बंद छोड़ दूसरी जगह जाएंगे अब अपने मन कहते हम ही कैसे कर देंगे आप जाओ कहो ना तो अंतरयानी आपको अंतरयानी है मैं अपने मन कहते हैं हमारे हृदय से तो आप बड़े ही प्रिय हो आप हमारा हृदय ही छोड़ करके जाओ बंद छोड़ करके जाने की बात क्या है हम कैसे कर देंगे आप जाओ लेकिन आपकी जो लीला करनी है जो कुछ करना होगा वो आप करोगे करोगे हमसे क्या कहना अस कहो मुन जिला ऐसा कहते भगवान श्री राम जी की ओर देखते रह गए उनकी तरह। लोचन जल पलक शरीरा, उनका शरीर अक्रमुन का पलकुट हो गया और से ऐसी प्रेम रहने लगे कन पुल मेरे बड़ा प्रेम पूरा नये बड़े प्रेम परिपूर्ण होकर चैत्र भगवान श्री राम जी के मुख कबल की ओर देखते देखते रह मन ज्ञान गुणगोति जबकि मैं दीख जब तपका किए अब वो सोचते हैं कि देखो आज जो मन वाणी तो बचने सबसे प्रेम भगवान जो है वो आज हमारे सामने बैठे हुए है, हैं उनके हम दर्शन कर रहे हैं बड़ा ऐसी कौन सी हमने तपस्कार की थी जिसका कि फल प्राप्त हो रहा है मैं दीख जब तपका तो किए हमने कौन से जब तक किए थे जिसके फलस्वरूप आज उनके साक्षात दर्शन प्रकार हो रहे हैं तो जब योग धर्म समूह होते नर भगत अनुपम पावी अब ये तुलसी जाति के वचन तो है यहाँ पर यहाँ तक के प्रसंग समाप्त हो गए जब प्रसंग समाप्त होता है तब तुलसी जाति कुछ न कुछ ने वो बीच में अलग अवश्य तो जैसे कुछ लोग देते हैं तो कहते हैं जब योग धर्म समूह मनुष्य जब करता है योग करता है धर्म तो समूह में न समस्त प्रकार के धर्मों का पालन करता है इससे नर भगत में अनुपम पावी इसका हल भक्ति प्राप्त करना और भक्ति के तरफ अंदर फर्क स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती तो पहले यह हुआ कि पहले कोई तो व्यक्ति धर्म साधना करे धर्म के मार्ग पर कर करे और जप करे योग साधना में निष्काम करने वादी करे और उस से उसने भक्ति आए और भक्ति आने तो से परमात्मा की प्राप्ति हो जित्रम हुआ चरण वे वीर चरित्र पुण्य इसी तुलसीदास कहते हम तो भाई इसीलिए गंगार भगवान उनकी तरह सजाते रहते हैं अब देखो तो उपासना की महानता बताते हैं उसी राशि के विचार से ज्ञान से भी उपासना ज्यादा महत्वपूर्ण है वैसे कर्मकांड उपासना उपासना के बाद ज्ञान कर्म से तो धर्म के साथ